भुजगशयनम पद्मनाभम सुष विश्वाधारम गगन सदृश मेघ शुभा लक्ष्मी काम कमलनयनमि योगीभिर गम वे विष्णु भवरम सर्बलो कैकनाथम <coughs> उत्फुलता mano ramashriir mato stananya mukharabin da य पद सरोहाग्र कृष्ण कदा लिदृक्पथम मे यो ब्रह्म विदधाति पूर्व जो वै वेद प्रश्णति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुुर वै शह प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर् सौशील्य सौ कुमारज सुधा सिंधु बलबंधु पाद पद्म पराग मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा You need love.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 दो प्रकार के लोग हैं एक वे जिन्हें हम अज्ञानी कह सकते हैं और एक वो जिन्हें हम ज्ञानी कह सकते हैं गवारी भाषा में एक मूर्ख एक समझदार इन दोनों में मूर्खों की संख्या 99.9 परसेंट है और समझदार पॉइंट परसेंट भी मैं अधिक बता रहा हूं इतने भी नहीं है ये अज्ञानियों की परिभाषा क्या है उद्धौ ने पूछा था भगवान से श्री कृष्ण से को मूर्ख संसार में मूर्ख किसे कहना चाहिए महाराज तो उन्होंने उत्तर दिया था मूर्खो देहा देहम बुद्धि पंथा मन निगमा स्मृता ग्यारह उन्नीस बयालीस भागवत मूर्ख उसे कहते हैं जो अपने को देह मानता है आप लोगों में कोई मूर्ख है या नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन इस परिभाषा से आप लोग अकेले में सोच विचार करके निर्णय कर लीजिएगा कि आप लोग इन दो पार्टियों में किस पार्टी में हैं अर्थात आप अपने आप को देह मानते हैं या दे तीसरी तो कोई वस्तु है नहीं हमारे पास दो ही वस्तु है एक देही एक देह देही माने देह वाला जैसे धनी धन वाला ज्ञानी ज्ञान वाला ऐसे ही जो अपने को देह मानता है और जो अपने को देही मानता है इन दोनों में अगर कसौटी पर कसने की बात आवे, तो वो भी मैं बता दूं, जो परिपूर्ण हो गया हो जिसका जीवन नित्य हो और जिसका ज्ञान परिपूर्ण हो अर्थात अज्ञान का अत्यंत भाव हो गया हो और जिसके दुख का अत्यंत भाव हो गया हो अर्थात पूर्ण आनंद सदा को मिल गया हो तो ये लोग दे के मानने वाले उस संप्रदाय में हैं और जो मरणशील है अज्ञानी है दुखी है वे सब अपने को देह मानने वाले बस अब तो आप लोग अपने अपने का निर्णय कर लेंगे इतने सारे पैमाने बता दिए मैंने क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूं आप लोग कौन है तो शायद आप लोग गाली बकना शुरू कर दें दे आ, हमको मूर्ख कहते बड़े जगत गुरु बन के आए हैं ये मूर्ख शब्द सुनने को हम लोग तैयार नहीं है भले ही मूर्ख हो हाँ अगर हम ज्ञानी हैं और कोई मूर्ख कहता है तो हम इतराज नहीं करते हंसते रहेंगे मुझको ये मूर्ख कहता है ज्ञानी सोचता है ये मुझको मूर्ख कहता है ओ समझा समझा क्या समझे ये मूर्ख है इसलिए सबको मूर्ख समझता है जिसकी आख में पीलिया का रोग होता है वो सर्वत्र पीला पीला देखता है ये एक, एक परिभाषा एक एक वाक्य मेरा बहुत ध्यान से समझिए और पकड़िए इसको हम लोग कहा गलती कर रहे हैं दूसरे में दोष देखते हैं इसका मतलब क्या हमारे अंदर दोष भरा है वही बाहर निकल रहा है सब जगह दोष ही दिखाई पड़ रहा है वरना अगर कोई लैला मजनू भी सामने आ जाता तो हम कहते ये मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर है हम वही अर्थ लगाते लेकिन हम जब गलत हैं तो सचमुच मीरा अगर मेरे सामने आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये भी लैला का स्वरूप है प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार सर्वत्र देखता और निश्चय करता है जब ये गलत निर्णय बंद हो जाए तब समझो अब मैं सही हो रहा हूं अब मैं किसी के दोष को नहीं देखता अपने दोष को देखने का अभ्यास कर रहा हूं क्या कमी है मेरे अंदर इसने हमको मूर्ख कहा परसों और आज तक मैं जल रहा हूं कि मेरे दोस्त ने मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने मुझे मूर्ख कहा ये ये कान में गूंज रहा है और अंदर जला रहा है यानी मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि काखा वाला एक शब्द है मूर्ख ये सुनते ही और आत्मा का पतन हो गया इतना क्रोध इतनी फीडिंग यही पहचान है मूर्ख की और जब वो बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर क्या बोलेगा निंदकन राखिए आंगन कुटीक छवाए अपने पैसे से एक कुटी बनवा दो अपने आंगन में जो तुम्हारी बुराई करने वाला हो उसको वहां टिका दो और अगर वो भूखा हो तो खाना भी दे दिया करो और उससे कह दिया करो कि भैया तुम बस एक काम करो दिन भर मुझे गाड़ी दिया करो और हम सुनकर कर फील ना ये शर्त एक्टिंग में नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए उसको टिका लिए हैं और कहा देखो भैया तुम ऐसे गाली देते रहना ना और हम, हम मुस्कराते रहेंगे ताकि लोग जाने ये महापुरुष हो गया अरे ये भी होता है हमारे संसार में सचमुच का तो जो मैं कौन मेरा कौन को समझ गया समझ गया प्रैक्टिकल वही समझदार है और जो इस प्रश्न को नहीं हल कर सका वही ना समझ है तो इसके हल करने के लिए हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का भी अवलंब लिया अनुमान प्रमाण का भी लिया लेकिन काम नहीं बना क्योंकि हम जिसका निर्णय कर रहे हैं वो विजातीय है विजातीय माने जैसे आख देखने का काम करती है हा कान सुनने का काम करता है हा दोनों विजातीय है ना अलग अलग काम करते हैं हाँ ऐसे ही पंच महाभूत की ये इंद्रिया ये मन यही हमारे पास है और जिसका निर्णय करना है वो पंच महाभूत का सामान नहीं है वो कुछ और है क्या है ये हम नहीं जानते लेकिन पंच महाभूत का सामान नहीं है ये जानते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाया गया मैं कौन हूं उन्होंने मैं का नाम बताया जीव जीव शब्द का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे तो फिर पता लगाया गया कि ये जीव है किससे संबद्ध ये स्वतंत्र है नहीं नहीं। पता लगा कि तीन तत्व है अनाद्यन शाश्वत नित्य लेकिन इन तीनों में दो तत्व तीसरे तत्व के शक्ति स्वरूप हैं, अर्थात ब्रह्म शक्तिमान है जीव और माया उनकी शक्ति है तो माया जड़ है उसको छोड़ो माया के बारे में इतना समझे रहो कि ये जीव के ऊपर अनाधिकाल से हावी है अधिकार जमाए है देखो भूलना नहीं एक दिन जमाया नहीं अधिकार सदा से माया का अधिकार है जीव के ऊपर क्यों जी जड़ वस्तु का अधिकार चेतन पर कैसे हो गया हो गया मत बोलो अच्छा चलो है यही बोलते हैं क्यों है अरे भाई अधिकार तो बलवान का होता है कमजोर पर हा भगवान का अधिकार है ठीक है मान लिया लेकिन माया का अधिकार कैसे है जीव के ऊपर जीव तो चेतन है और भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मेरी पराशक्ति है भूमिरा पोन लो वायु कम मनोबुद्धि अहंकार तो निकृष्ट है माया और जीव भूताम महाबाहो ये परा है सात चार सात पांच गीता तो परा शक्ति पर अपरा शक्ति का अधिकार क्यों है देखो मैंने ही नहीं कहा क्यों हुआ क्यों है अरे वो किसी पर अधिकार क्यों है माया का क्यों क्योंकि माया जड़ है वो तो कुछ कर ही नहीं सकती अरे देखो ये तौलिया है ये जड़ है यहां रख दिया वहीं पड़ी है पड़ी रहेगी हाँ, पड़ी रहेगी सड़ जाएगी गल जाएगी वही पड़ी रहेगी क्योंकि जड़ है हां जड़ है लेकिन भगवान की है उससे संबद्ध है कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व भी नहीं रख सकती जीव भी माया भी परा भी कोई शक्ति हो भगवान ने कहा दैवी है सा माया। मममाया दैवी है खाली जड़ नहीं है तो बड़ी बलवती है कितनी मेरे बराबर ओ अब समझे मेरे बराबर है हा देखो ये हाथ है इसमें एक हथौड़ा रख लो और किसी को मारो तो जितने मारने वाले हैं उनका हथावड़ा उतने ही बड़ा है लेकिन एक ने मारा तो लोहा दो टुकड़ा हो गया और एक ने मारा तो पिट कुछ पता ही नहीं चला क्यों क्योंकि मारने वाले का बल अलग अलग है तो ये माया भगवान के द्वारा गवर्न होती है जड़ है चेतन हो गई ए देखो तवलिया चेतन हो गई हिलने लगी ये तो हाथ ने हिलाया हा हा हाथ हा, ही नहीं हिलाया लेकिन हिल रही है नथौड़ी ने मारा उससे आप मर गए हा? तो हथौड़ी से मर गए अरे नहीं साहब हथौड़ी क्या बेचारी मारती वो हाथ से हथौड़ी मारी गई हाथ भी बेचारा क्या मारता वो आत्मा है अंदर उसने ऑर्डर दिया हाथ को मारो वो निकल गई अब वो हाथ पड़ा है उसको चार आदमी आग लगा के जला रहे वो बोलता भी नहीं क्यों बदतमीजों हमको जला रहे हो हमारे ही बेटा हमको जला रहा है तो जासू सत्यता जड़ माया भास सत्य ईव सत्य है नहीं ईव और भगवान ने कहा मामे वजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ये जो भूत लगा है सब भूतों के ऊपर माया का एक भूत शब्द का अर्थ होता है जीव ये तो वायु मानी भूतानी जायंते समोहम सर्व सर्वभूतेश तो ये माया रूपी भूत चुड़ैल डाकिनी जो लगी है इसको कोई छुड़ा नहीं सकता अपनी ताकत से अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी हुए हैं सतयुग वगैरा में नया स्वर्ग बना दे विश्वामित्र ने अरे स्त्री को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने अप्सरा को स्वर्ग की हा हाँ ये सब तो कर सकते हैं लेकिन माया को नहीं जीत सकते ये मेरी है अगर कोई मेरे बराबर हो जाए शक्ति में तो जीत सकता बस एक उत्तर वदंती विश्वम कबयस्म नश्वरम पश्यती अध्यात्म विदो विपषिता तथापि मुह तवाजमाया बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं बड़े बड़े जोगी हुए हैं और युगों में लेकिन सब माया के आधीन हो गए सदा नहीं हुए लेकिन फिर हो गए फिर छुटकारा पा गया टेम्परेरी समाधि में वहां माया नहीं जाती समाधि के बाहर आए फिर माया ने पकड़ा जैसे मधुमक्खियों ने हमला किया तो आप जहां भागिए, वो छोड़ेंगी नहीं लेकिन पानी में डूब जाइए तो मधुमक्खी ऊपर है उड़ती रहेगी वो पानी में नहीं जा सकती बिचारी लेकिन वो देखती रहती है कब शुरू पर करे और जब आपने शुरू पर किया फिर हमला किया ऐसे ही ये माया माया माने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब सेनापति हैं माया के ये सब भीतर रहते हैं आपको कितना बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय कोई सबको आप लोगों को देखे कि इनके मन में काम भावना है किसी के क्रोध है किसी के लोभ है किसी के ईर्ष्या है किसी के नहीं जी सब का मन सब की बुद्धि महाराज जी के वाक पर लगी हुई है कि समझ लें, ये अनमोल रत्न है लेकिन अगर कोई बगल वाला जरा सा धक्का लगा दे ओ, आ गया हो कौन वो जो भीतर छुपा बैठा था ताक में गोरे धक्का लगा दिया हमको अब अगर उसने भी गुर्राया तो इसने और गुर्राया उनने कहा बदतमीज उनने कहा तुम बदतमीज अब मारपीट भी हो गई जगतगुरु चिल्लाते रहे भाई ये क्या हो रहा है ये अंदर वाला करा रहा है गुरुजी, वो तो जो छुपा हुआ था माया का नौकर तो ये भगवान की शक्ति होने से माया ने जीव पर अधिकार कर रखा है और जब तक ये जीव अपने अंशी को न पालेगा उनकी कृपा को न पालेगा तब तक माया नहीं जाएगी एक कंक्लूजन नोट कर ले कोई उपाय न करे निरर्थक परेशान हो एक बार हम भी तो देखें उपाय करके क्या उपाय करोगे चिंतन और क्या करोगे यही ना हां चिंतन क्या चिंतन वो हमारा एक दुश्मन है अब दुश्मनी का चिंतन कभी नहीं करेंगे चलो यहां से अब व्यास करते हैं हां हम उसका चिंतन नहीं करेंगे हम उसका चिंतन नहीं करेंगे किसका उसका हो तो है अरे जिसका चिंतन नहीं करने का चिंतन कर रहे हो तो उसका चिंतन हो तो रहा है। ये इलाज नहीं है इसका इलाज है अब हम भगवान का ही चिंतन करेंगे अब मन को फुर्सत नहीं कि दुश्मन का चिंतन करे बस एक इलाज तो भगवान को पाना आवश्यक है वही मेरा है हम अभी तक अपने को देह मानते थे इसलिए संसार को अपना मानते थे इसलिए अपना एम यानी आनंद ज्ञान आदि पाने के लिए संसार में भागते थे एक दो राहे पे आदमी खड़ा है वो कहता है अरे भाइयों मुझे अपने घर जाना है जरा मैं भूल गया हूं रास्ता प्रेम नगर का तो इधर जाने वाले गलत नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है सब किधर जा रहे हैं इधर तो दो चार जा रहे हैं। अरे ये बेवकूफ तुम न बेवकूफ बन जाओ चलो इधर ही है इधर यही है सबसे ज्ञान इकट्ठा करो सबसे आनंद बटोरो मान लो एक बाप ले लो एक बेटा एक बेटी एक बीबी एक पति और एक कोठी दो कोठी चार कोठी एक करोड़ दो करोड़ य पृथ्वी हिरण्यम पाशव स्त्रिय नाल में कष्ट संपूर्ण विश्व लिख दिया जाए किसी के नाम तो हमको तो वो मिले ही नहीं वो वो कौन शांति आनंद ज्ञान अमरत्व वो नहीं मिला क्योंकि आ ब्रम्हुवनालो का पुनरावर्तन अर्जुन नौ अठारह आठ सोलह आठवें अध्याय का सोलहवा श्लोक ब्रह्मलोक तो जाकर लौटना पड़ेगा मैंने बताया था ना ब्रह्मा की भी उम्र लिमिटेड है उसको भी सीट छोड़नी पड़ती है इंद्र की कौन कहे और हमारे दुनिया वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो आप देख ही रहे हमारे देश में छे सात प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठे हैं अपने अपने घर में रिटायर होके अब कोई जाता है उनके पास तो भगवान हमारे अंश ही है हम उनके अंश हैं इसलिए उनको ही पाने का हमारा नेचर है नेचर देखो ये ढेला है मिट्टी मिट्टी मैंने पृथ्वी का एक टुकड़ा है ढेला इस ढेले का पृथ्वी में पूर्ण अटैचमेंट है उसी को चाहता है ये आप कहेंगे उसी को चाहता है तो पृथ्वी से बाहर क्यों है ये इस हाथ ने पकड़ रखा है अगर ये पकड़ना छोड़ दे तो पटकने की जरूरत नहीं है खाली छोड़ दे पृथ्वी खींच लेगी अपने आप अपने बेटे को अपने अंश को हर अग्नि की लव ऊपर को जाती है सूर्य का अंश है हर पानी की नदियां समुद्र की ओर जाती हैं वो उसका अंशी है तो हर जीव भगवान को ही प्यार करता है क्योंकि उसका अंश है उसकी शक्ति है जी कितने नास्तिक भरे हैं आप कहते हैं प्रत्येक जीव ना ना लोके नहीं सबिद्यो न राम मनोव्रता वाल्मीकि का चैलेंज है संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो अरे आप राम न माने तो एक मोहम्डन कहेगा हम खुदा के भक्त हैं जी तुम्हारे राम के नहीं है अरे तो ठीक है हमारे राम का ही एक नाम खुदा है भाई नाराज ना हो और तो क्रिश्चियन है उसने कहा जी ये खुदा और राम नहीं है हमारा कौन है फिर गॉड है अरे बाबा गॉड सही कोई नाम धर दो तो एक नाम और है उसी का आनंद हैप्पीनेस, पीस ये तो चाहते हो ये और क्या चाहेंगे जी हा तो ये आनंद शांति सुख ये भगवान ही है, नहीं है।, नहीं है।, नहीं है।, नहीं है। उसके लिए तो प्रतिक्षण प्रयत्नशील है रहना पड़ेगा अनंत कोट विकल्प कोई विपरीत चिंतन करे हमें दुख चाहिए हमें दुख चाहिए हमें अशांति चाहिए इम्पॉसिबल कभी नहीं वो आनंद के खिलाफ बगावत कर सकता तो भगवान के बारे में विचार किया गया तो पता लगा वो तो अप्राप्य है अदृष्ट मग्राह्य मलक्षण मचिंत मदेष्ट में एकात्मसारम वेद कह रहा है वो इन आंखों से न दिखाई पड़ेगा न कान से उसके शब्द सुनाई पड़ेंगे न मन से सोचा जा सकता है न बुद्धि से डिसीजन लिया जा सकता है उसका तो फिर इसका मतलब किसी ने आज तक भगवान को या आनंद को या शांति को पाए नहीं।, नहीं पाया है वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे अपना आनंद दे दे दान कर दे हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए उसको क्योंकि हमारे पास तो रुपया है ना, अब वो डॉलर से मिलता है हमने जब सोचा कि एक मंदिर बनवाए इटली के पत्थर से इटली के पत्थर से बहुत सफेद होता है वो पत्थर तो लोगों ने कहा आपको मालूम है वो रुपये से नहीं मिलता डॉलर से मिलता है अमेरिका वाला डॉलर हो इंग्लैंड वाला पाउंड हो अरे फिर क्या करें तो कोई विदेशी कृपा करके डॉलर दे और पत्थर मंगा दे तो बनवा दे तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए बस सीधी सी बात है आपसे कोई पूछे भगवान को कौन देखता है भगवान भगवान के शब्द कौन सुन सकता है भगवान शब्द स्पर्श रूप रस गंध चिंतन डिसीजन सारे के सारे वर्ग भगवान संबंधी भगवान ही कर सकता है और अगर एक किसी गधे ने भी किया है तो उसके अंदर प्लस हो गया भगवान जैसे आपके अंदर कोई भूत आ जाए तो वो भूत जब तक रहेगा अपनी योग्यता के अनुसार कम काम कराएगा आपसे ऐसे ही नंदपूत का भूत जिसको लग जाता है वो सब अलौकिक बात करता है उसका कोई कार्य लौकिक नहीं होता तो उस कृपा को पाने के लिए कर्म का निरूपण हुआ तो मालूम हुआ है तो नश्वर है स्वर्ग तक ले जाएगा और करना भी इसका असंभव है धर्मम तुसाक्षात भगवत प्रणीतम विदुर ऋषयो देवा जानना संभव है नहीं तो नंत पारस्य कर्मकांडस्य कांड चोद ग्यारह सत्ताइस छत नहीं है कर्मकांड का और ये भगवान के द्वारा घोषित है कोई नहीं जान सकता उसके रहस्य को और ये भी है कर्म से कर्म नष्ट भी नहीं होंगे तई स्थान्यघान पुअंते खाली पाप नष्ट हो जाएगा अंतकरण भी शुद्ध नहीं होगा तो एक ज्ञान मार्ग उस पर विचार किया गया <laughs> तो उसके लिए तो भयानक पहले ही अटम बम आ गया शांत तो हो जाओ पहले उसके बाद आओ हमारे पास साधन चतुष्टय संपन्न कलियुग में असंभव और अगर सतयुग में संभव भी था तो पता चला कि उसका बार बार पतन हो जाता है और अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है वेद व्यास ने कहा ब्रह्मा के द्वारा आरूह्य कृष्रेण पर दस दो बत्तीस शंकराचार्य ने भी कहा आरूढ़ोपी निपात मनु ने भी कहा ज्ञानम क्षरति ज्ञानी नाम अभी चेतांशी देवी भगवती हिशा बलादाकृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति तो माया इतनी बलवती है कि कोई भी कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो कोई हो योग के विषय में उद्धव से भगवान ने कहा देखो भाई योग का अवलंब ले लो तो उससे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा जब योग के बारे में पूछा और उसका उत्तर दिया श्री कृष्ण ने तो उद्धव सरी का ज्ञानी कहता है सुदुष चरा माम मन ने योग चर्या जब तक मन पर पूर्ण कंट्रोल न हो जाए तब तक योग असंभव है और अगर वो चला भी जाए आगे निर्विघ्न तो असंप्रज्ञात समाधि ही उसकी अंतिम सीमा है असं असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है आत्म विस्मृति समाधि मंडल ब्राह्मणोपनिषद एक दस सब कुछ भूल जाए सब कुछ है ध्याना ध्य ध्यान ये त्रिपुटी तीनों भूजा नुत भाव वर्जितम नशोभते ज्ञान मलम निरंजनम ज्ञान मार्ग में भी अंतिम यही है निरंजन ज्ञान जिसे कहते हैं मैं भी गया और वो मेरा जिसका ध्यान कर रहे थे वो भी गया और जो ध्यान कर रहे थे वो त्रिपुटी भी गई समाधि हो गई आनंद नहीं मिला वो संप्रज्ञात समाधि में आनंद मिलता है वो भी सात्विक आनंद है सात्विकम सुख भगवान ने कहा जो आसात्विक है न सुख वो समाधि वाला वो सात्विक होता है और मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम जो मेरे प्रति होता है वो निर्गुण है वो ब्रह्मानंद है ये तो आत्मानंद है तो उद्धव ने कहा महाराज ये योग वोग हमसे नहीं होगा और कुछ बताओ सरल तो अथात आनंद दुघम पदाम्बुज हंसा श्रयर नरबिंद लोचन सुखम विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वन मायया मी बिहता न मानिना योगोग नहीं <laughs> जो समझदार लोग हैं वो सरल मार्ग अपनाते हैं भक्ति वाला उसमें पतन नहीं होता पतन नहीं होता ह ऐसा कैसा है पतन नहीं होता कोई भी मार्ग हो उसमें पतन हो सकता है नहीं जी तथा नाव ताब का क्वचित भ्रश्यंति मार्गार्वई बिगुप्ता विचरती निर्भया भागवत दस दो तैतीस ब्रह्मा कह रहा है आप भक्त की रक्षा करते हैं इसलिए पतन नहीं हो सकता अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर जुपास तेषा नित्याभियुक्ता नाम नौ बाईस गीता ये तो सर्वा कर्मा मैं सन्नस मत्परा योगेन मं ध्या तो उपाससते तहम समुद्धर्ता मैं ठेका लेता क्षिप्र धर्मात्मा शाश्वशातिगछ्छति निगच्छति यति न मे भक्त प्रणश्यति अर्जुन मेरा चैलेंज है प्रतिज्ञा है मेरे भक्त का पतन नहीं होगा सारी गीता में कहीं नहीं कहा न कर्मी करमी ज्ञानी मे जाति ये चैलेंज केवल भक्त के लिए है स्वदूलम भजत प्रियस्य त्यक्वा भावस् हरि परेशा विकर्म यचोत्पतिम कथित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टा ग्यारह पांच बयालीस अंदर बैठे हैं भगवान अगर उसका पतन होने लगता है तो संभाल लेते हैं प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मारजारी चैब बनहरी संन्यासोपनिषद दो एक सौ एक दो प्रकार की शरणी होती है मार्ग होता है एक मार्जार वाला बिल्ली बिल्ली बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ती है और कहीं ले जाती है मकान के छत पर जंप करती है सब जगह बच्चा नहीं पकड़ता मां को और बंदर का जो बच्चा होता है वो स्वयं मां को पकड़ता है बानरी नहीं बंदर की मां नहीं पकड़ती तो अगर जरा सा अभी तो छोटा सा बच्चा है चूक जाए तो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है नहीं तो चोट तो लगेगी ऐसे ही भक्त का, का भगवान लेते हैं उसका पतन नहीं हो सकता तपस्विनो दान पराय जसस्विनो मनस्विनो मंत्रिद मंगला खेम न बिंद बिना मदर्पण तस्मी सुभद्र श्रभ नमो नमः वो पहले वाला ग्यारह बंती स्थीन दो चार सत्रह ये जितने भी कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी हैं इनका जो कर्म है उसका फल भी तो नहीं मिलेगा भक्ति के बिना भगवान ही तो फल देंगे अपने आप तो कर्म फल बन नहीं जाएगा जैसे आपने पूर्व जन्म में कुछ धर्म किया है अगले जन्म में वो धर्म जड़ वस्तु है वो क्या आके अपने आप मिलेगी आपको ये तो भगवान ही उसका फल देंगे आपको तो भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान महाप्रभु जी इतने एक लाइन में लिख दिया उसी को ये कह रहे हैं वेद व्यास तपस्वी हो योगी हो ज्ञानी हो वो बिना भगवान को अर्पित किए अपना अपना धर्म कर्म योग कभी भी सफल नहीं हो सकते भक्तिमुदस्य तेविभो श्रेयश्रुति मुदस्थि क्लिश्यवल बोधलब तलेशल विष्य स्थलतुषाती जो श्रीकृष्ण भक्ति नहीं करते और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की खोज में अष्टांग योग करके लगे हैं एक दो जन्म नहीं जन्मांतर सहस्रेशु उनको क्या होगा उनका वो हाल होगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति धान कूटने के बाद जब चावल निकाल लिया जाता है तो धान की भूसी बचती है उसको कूट रहे हैं वो लोग ज्ञानी लोग तो क्या मिलेगा परिश्रम थक गए कूटते कूटते चावल तो मिले नहीं वो जो भूसी बड़ी बड़ी थी वो छोटी हो गई हाँ। तो कोई भी ज्ञान हो कर्म हो योग हो तो पश्चर्या हो पहली बात तो वो हम की हमारी दुख निवृत्ति या माया निवृत्ति नहीं कराएगी कुछ दूर ले जाके छोड़ देगी और दूसरी बात उसका फल भी भक्ति के बिना नहीं मिलेगा तो फिर हमको सगुण साकार भगवान का ही अवलंब लेना होगा उनके विषय में आपको बताया गया श्री कृष्ण की परिभाषा की गई उनकी महिमा बताई गई कि ये संपूर्ण संसार जिससे प्रकट हुआ जिससे रक्षा होती है जिसमें लय होता है वही भगवान श्री कृष्ण है और उन भगवान कृष्ण के बारे में जो और बड़ी बड़ी बातें हैं वो टाइम नहीं है कृपया आ, कल सुनेंगे बोलिए लाडली लाल की